संदीप जी ने अपने क्वेश्चन का फॉलोअप फिर से भेजा है जो सदुपयोग और शिक्षा व्यवस्था की बात चली थी उसका जवाब आपने जो दिया उसके आगे वो बोलते हैं कि मानव का प्रकृति और मानव के साथ हारमोनी की बात तो वहाँ भी होती रही जो पहले की शिक्षा व्यवस्था की बातें हुई हैं और जो नहीं हो पाया जो नहीं कर पाया जो जी नहीं पाया उसको अज्ञा भी बोला तो बिना पहचाने ऐसा कैसे किया कहाँ वो जीने में कोई प्रमाण उसका दिखा नहीं संदेव भाई थोड़ा ठीक ठीक मूल्यांकन करिए समीक्षा करिए मुझे अच्छे से याद है कि जब हम कक्षा फिफ्थ में पढ़ते थे तो एक कहानी थी सहायक वचन किताब होती थी उसमें कहानी थी उसके मैं बारे में लिखा था कि एक गांव में एक लड़का बहुत ही मेहनती था ईमानदार था और उसके घर में है ना खेत नहीं थे तो उसने रात दिन एक कुलाड़ी कहीं से लेके आया उधार लाया कहीं से मांग के लाया और रात दिन मेहनत करके उसने जंगल काट के अपने लिए खेत निकाले और उस समय उसको हीरो दिखाया गया उस पूरी किताब में आप उन तमाम हीरोज़ के बारे में निकालिए कहानी आप देखिए क्या कर रहे हैं आपके तो बड़े बड़े देवता भी जाके शिकार कर रहे हैं जानवरों को मार रहे हैं है ना आदमियों को मार रहे हैं नरसंहार कर रहे हैं ठीक तो कहाँ पर है भैया बातें एक है जीने का मॉडल एक है बातें तो शुरू दिन से हम ठीक कर रहे हैं क्योंकि चाहत तो मानव में पहले से ही है तो बातें तो हम अच्छी करते हैं प्रेम से रहना चाहिए प्रेम से आगला नहीं रहा तो क्या करना चाहिए ऐसे आदमी को मार देना चाहिए ताकि बाकी लोग प्रेम से रह सके ऐसे हम कर रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई बताइए हमारे साथ जो बैठे हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं 20-25 तो ऐसा आपके साथ आपने देखा है या नहीं देखा तमाम हीरो निकाल लीजिए आप और सारे हीरो में चाहत सब में ठीक है हर भ्रमित मानव की चाहत अच्छी है लेकिन उसकी जीने की योग्यता नहीं है और योग्यता आज तक नहीं आ पाई है ना इसी क्रम में हम अभी तक यही खड़े हुए हैं कि एक समय तक हम आ, कोई बातें हम चाहते हैं बोलते हैं उसके बाद में करते समय उसके जस्ट अगेंस्ट में काम करते हैं तो ये संकट हमेशा बना हुआ है इसको ठीक से समझिए अध्ययन करिए